नमस्कार साथियों मेरे ग्रुप में जज्जर ज़िले का एक ग्रुप बन गया था इसमें नौ साथी थे जिसमें तीन महिलाएं भी शामिल थी और ग्रुप ने डिस्कशन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया पहला जो प्रश्न था कि क्या पैदावार केमिकल के बराबर आ सकती है तो सबने एकमत से कहा हाँ आ सकती है दूसरी बात थी तरीके क्या हो सकते हैं तो तरीक़ों पर तो ये बात आई कि डॉक्टर साहब ने जो एक घंटा लेक्चर दिया था और जो बातें बताई थी वो सभी बातें लागू करनी ज़रूरी हैं और इन बातों को लागू करने के लिए खेत में कदम रखना ज़रूरी यानी खेत में जाना ज़रूरी है मोबाइल पे जो है ना ये खेती होने वाली नहीं तीसरा जो प्रश्न था वो प्रश्न ये था कि हम जज्जर ज़िले में इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं तो इसके ऊपर काफ़ी विचार विमर्श हुआ बहस हुई और तीन चार पॉइंट निकल के आए हैं एक पॉइंट तो ये रहा वो सिर्फ़ झज्जर ज़िले के लिए नहीं है पूरे हरियाणा के लिए है और एक साथी ने तो कोट किया कि फ़ला स्टेट में ये लागू भी हो चुका है कि कुदरती खेती या जैविक खेती या प्राकृतिक खेती इसका जो पाठ्यक्रम है इसका एक पाठ्यक्रम बनाया जाए और वो जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है कॉलेजों में पढ़ाया जाता है उसमें शामिल किया जाए तो आ, हमारी तरफ से ये आया कि डॉक्टर साहब एक विज्ञापन तैयार कर दें और वो विज्ञापन कम से कम चार पाँच ज़िलों के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जिलाधीश हैं डीसी हैं उनको हम जो है ना दें तो एक विज्ञापन तैयार किया जाए जिसे हम जिलाधीशों को या डीसीज को दे सकें दूसरा पॉइंट ये था कि जो भी हमारी शिक्षण संस्थाएं हैं और जिनमें हम हैं जी हाँ हाँ है जितनी हमारी शिक्षण संस्थाएं हैं इनमें हम जाएं और इसके ऊपर हमारी विस्तार से चर्चा हुई और साथियों ने अलग अलग अपनी अपनी ड्यूटी खुद लगाई कि मैं फलां संस्था में जाऊंगा मैं फलां संस्था में जाऊंगा जिसमें कॉलेज भी शामिल हैं स्कूल भी शामिल हैं आई आई भी शामिल हैं तो इनमें जाके और आ, आ, जो है जब अध्यापक और छात्र जिसमें महिलाएं भी हैं पुरुष भी हैं आ, इन तीनों कैटेगरी को जब संबोधित किया जाएगा और जिसमें किचन गार्डनिंग की बात भी शामिल होगी और एक अच्छी खुराक खाने की जब बात आएगी जिसमें जहर ना हो जहर मुक्त थाली हमारी होगी तो इसके ऊपर बातचीत उनसे की जाएगी तो उपभोक्ता भी तैयार होंगे और जो है ना पैदावार करने भी करने वाले भी तैयार होंगे चाहे वो किचन गार्डनिंग करें या अपने खेतों खेतों में जो है ना कुदरती खेती करें तो ये पॉइंट काफ़ी विस्तार से इसके ऊपर बातचीत हुई है हमारी और तीसरा जो हमारा पॉइंट रहा वो है कि हम बीजों का आपस में आदान प्रदान करें बल्कि एक बीज बैंक ही तैयार कर लें छोटा सा बीज बैंक हमारे झज्जर ज़िले में जिन जिन किसानों के पास जो भी देसी बीज हैं वो आपस में लें और दें और लेने देने का तरीका ये बताया कि मान लिया रामकिशन जी ने पांच बीज तेज सिंह को दिए हैं तो अगले साल तेज सिंह उनको तीन गुना करके राम रामकिशन को वापस करेगा यानी पंद्रह बीज चोरी के वापस करेगा और फिर फर्दर आगे इस तरह से और एक छोटा सा बीज बैंक जो बनेगा उसकी जिम्मेवार मेरे को दे दी इन्होंने कि आपके पास हम बीज इकट्ठे करेंगे आपकी जिम्मेवारी है कि उन बीजों को आप संभाल के रखेंगे और जहां तक मल्टीप्लीकेशन की बात है कि उन बीजों को और उनकी संख्या बढ़ाने की जो बात है तो सभी किसान इसमें सहयोग करेंगे ऐसी बात निकल के आई हाँ साथ ही जब बात कर रहे थे तो कुदरती खे, खेती से थोड़ा आगे भी बढ़ गए हालांकि अभी तो कुदरती खेती में भी आ, पूरी तरह से जो सिद्धांत हैं उनको हमने लागू नहीं किया है लेकिन उत्साह इतना कि का दिल ये कर रहा है कि हम विभिन्न जो सामाजिक कार्य हैं उनको भी हाथ में लें क्योंकि हमारे साथी जो नौ बैठे हुए थे उनमें कुछ ए, ए, कई प्रकार के विशेषज्ञ भी, भी हैं जैसे योगा के विशेषज्ञ हैं तो उनका दिल कर रहा था कि भाई इसमें योगा को भी हम शामिल कर लें संस्कारों को भी शामिल करें युवाओं में संस्कार हों तो यानी कि मोटे तौर पे ये आया कि जो भी सामाजिक कार्य हम जैविक खेती के साथ साथ कर सकते हैं वो हमें करने चाहिए और इनकी भी बात हम ज़रूर करें फिर एक कहावत निकल के आई कि जैसा खाए अन्न वैसा हो मन लेकिन इस कहावत को भीम सिंह जी ने उलट दिया कि जैसा होगा मन वैसा होगा अन यानी अगर हमारा मन साफ है तो हम अन्न भी बगैर जहर का पैदा करेंगे यानी कुदरती खेती करने के लिए अपने मन को साफ करना होगा यानी हम खुद अपने प्रति ईमानदार बनेंगे अपने प्रति ईमानदार बनना ज़्यादा मुश्किल है दूसरे के प्रति ईमानदार बनना आसान है क्योंकि हम अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते इसलिए मन को साफ करना होगा और जो मन को साफ कर लेगा वो कुदरती खेती कर लेगा धन्यवाद किसान साथियों जिला जींद से जो किसान आए थे लगभग उसमें छह पुरुष और आव, यार। आव, आवाज नहीं सुन रही क्या मैं तो सुन रहा मैं ये सोच रहा हूं मैं क्या ऊंची हो जाए <laughs> देखिए आप सब को मेरा नमस्कार जिला जीन से छुष है और लगभग पांच छह महिला किसान है उसमें शामिल थे ग्रुप में तो जो विचार किया है भी अलग अलग फसल के लिए हमने क्या क्या बनाना है जैसे सुबह डॉक्टर साहब ने जो तरीके बताए थे भी जो निष्कर्ष निकला था भी उनके ऊपर हमने आपस में विचार किया कि धान की खेती करने वाले तो हमारे बीच में एक ही किसान थे जो एसरा से हैं तो उन्होंने कहा कि मैं धान या आगे मेरे खेत को उपज बढ़ाने के लिए इसमें क्या बदलाव कर सकता हूँ फिर उसने खुद ही जो सुजेशन रखा है कि बरसीन की हमारे यहाँ अच्छी कीमत मिलती है भी आधे खेत में एक साल बरसीन कर ली और अधे में गेहूँ कर ली बरसीन के बाद उसमें आगे मिश्री धारी खाद कर ले उसके बाद में धान और फिर उसमें आगे गेहूँ यानी कि साल में कम से कम उसमें एक बार तो नाइट्रोजन फिक्सिंग की फसल हो जाएगी और उसमें कार्बन यानी कि जैव कार्बन के लिए उसमें मिश्रित रे खाद हो जाएगी तो उसका नहीं आप उसका साइकिल है वो सारा चेंज हो जाएगा उन्हें अपना ये सुझाव उसने खुद भी दिया और हमने उसकी सहमति दी है भी आप इस प्रकार से कर सकते हैं आपका इसमें लाभ होगा एक किसान हमारे बीच में काता से जो कपास की खेती करने वाले तो एक एकड़ में उन्होंने शुरू किया अब की बात तो उनकी बीटी अभी अगले साल से भी जो भी नॉन बीटी का बीज है नरमा हो या देसी कपास हो वह प्रयोग करें और कपास की बिजाई के साथ ही उसमें कपास की दो लाइनों के बीच में दो लाइन है आप उसमें मूंग की बिजाई करें जिसमें उसकी निराई गुड़ाई भी हो जाएगी भी की थोड़ी बहुत ही फसल मिलेगी <coughs> तो वो भी संभव है नहीं तो उसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग और जैव कार्बन की मात्रा आपके खेत में बढ़ेगी दूसरा फिर आगे ट्रैक्टर से या यासे उसकी अड़ाई करनी है तो उसमें वो मिल जाएगी जब आखिरी अड़ाई करें उस टाइम फिर उसमें मूँग या उड़द की बिजाई है वो की जानी चाहिए तो उन्होंने सहमति दी है कि मैं ऐसा करूंगा और गेहूं की पैदावार बढ़ाने के लिए देखो सबसे पहली बात तो फसल चक्कर में बदलना पड़ेगा और फसल चक्कर की ही ये बात है अब तक हुई है दूसरा कि गेहूं की बिजाई से पहले इसमें भी जितना भी संभव है कम्पोस्ट खाद हमारे पास गोबर की है या घास से जो हमने तैयार की है भी कम्पोस्ट खाद जितना भी संभव हो सके एक ट्राली या दो ट्राली है वो गेहूं की बिजाई से पहले उसमें ज़रूर प्रयोग करें बाकी तो ये मेरे पास लगभग बागवानी है मैं बागवानी में कुछ आगे करके दिखाऊंगा तभी कुछ कैश कूँ दूसरे हाँ इसमें कुछ हो सकता है दूसरी फसल है अब मैं आगे धीरे धीरे मेरी तो घटती जा रही है और मनजीत सिंह है तो इन्होंने भी <coughs> यही कहा है कि भी गेहूं की ही इनकी मुख्य फसल है भी इसको किस प्रसा प्रकार से बढ़ाना है भी जो भी ये तरीके हमारे सामने आए भी इनमें ज़्यादा से ज़्यादा इनको अपनाया जाएगा तो ये तो हमारी फसल पैदावार कैसे बढ़ानी है मार्केटिंग की बात भी मार्केटिंग के ऊपर भी अभियान को आगे कैसे बढ़ाना है भाई अभियान के लिए हमने क्या करना है भी सबसे पहले हमने अपने खेत की पैदावार बढ़ानी है भी दूसरे देखें और उससे प्रभावित हों उससे ज़्यादा हम सोचेंगे देखो उसका नीरी अकेली मीटिंग का कोई निचोड़ नहीं निकला जब तक हमारे खेत में कुछ नहीं दिखागा बाकी तेज सिंह जी ने कहा था भी दूसरे कामों की बात देखो वो बात हमारे नहीं चली है फिर भी संस्कार की बात है वो सबसे पहले होनी चाहिए परिवार में जब तक संस्कार नहीं होंगे तब तक ना तो वो जैविक खेती अपनावेंगे और ना कुछ दूसरे अच्छे काम की वो सोच सकते तो सबसे पहले है कि विचार को खड़ा करना है तो विचार खड़े होंगे जब हम अपनी औलाद को अपने बच्चों को संस्कारित करेंगे अपने बच्चे यदि खुद संस्कारित तो होंगे वो अच्छा सीखेंगे तो वे दूसरे के भी उनसे प्रभावित होंगे ये तो साइड इफेक्ट है यदि हम अच्छा कर रहे हैं हमारे परिवार में हमारे बच्चे अच्छे संस्कारों को अपनाते हैं तो दूसरे लोग हमसे अपने आप ही प्रभावित होंगे इसमें ज़्यादा हम, यदि हमारे बच्चे तो खुद उंखल है उस उनके संस्कार अच्छे नहीं हम जाकर दूसरे की कमाए अपने भाषण देवा तो, तो एक जबरदस्ती डोज देने वाली बात है तो संस्कार तो अपने घर से ही संस्कार पैदा करने हैं और अपने खेत में पैदावार बढ़ावा के दूसरे को उससे प्रभावित करना है मैं हमने तो ये विचार किया है कि आप लोग देखिए गेहूँ को छोड़ करके फिलहाल गेहूं के बारे में हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे कि लेके नहीं देखी जैविक के बराबर पैदावार आ तो सकती है तो अभी तक हम उसको खर्चीली मान रहे हैं कि उसमें यदि हमारे पास कंपोस्ट खाद पूरी हो और उसमें फसल चक्कर का भी बदलाव जैविक के बराबर आ सकती है तो दूसरी फसलों में तो कपास में भी थोड़ा सा खुराक की ज़रूरत है कॉटन की फसल है तो वो चर्चा हुई, चर्चा हुई है चर्चा हुई है कि इनमें हमने पैदावार बढ़ाने के लिए भी क्या करना है अभी फसल चक्कर है उसमें जो फसल के तरीके उसमें बदलाव करना पड़ेगा तभी हम इसके बराबर की पैदावार ले सकते हैं धन्यवाद हमारे ग्रुप में हम हाँ करनाल से तीन चार किसान थे जी आ, ये इस बात पर सबकी सहमति थी कि भाई हम आ, केमिकल खेती के बराबर हम ले सकते हैं उत्पादन वो तो सबकी सहमति है कुछ कह रहे कुछ बात ये थी कि हाँ टाइम लग सकता है एक दो साल और बट उनके बराबर आ सकता है अब दूसरी बात ये थी कि आ, क्या तरीके करने चाहिए आ, उस पर और कैसे इस अभियान को आगे लेके जाना चाहिए आई थिंक उस पर सबकी एक ये राय थी कि भाई अपने खेत में काम करो और उसी में करके दिखाओ वही बेस्ट तरीका है अपना आ, लोगों को आ, वो, वो देखेंगे तो वो आप साथ जुड़ेंगे और मीटिंग के स, बिल्कुल सख्त खिलाफ़ है हमारे ग्रुप में कि मीटिंग से कुछ नहीं होता और आप खेतों में करो और जबकि मैं उस उनके विचारों से सहमत नहीं हूँ पर वो हमारी कुछ सहमति बनी नहीं उस पर और एक मार्केटिंग का पॉइंट उठा थी दिक्कत सबको आ, तो सब ने अपना पॉइंट रखा कि भाई मार्केटिंग कैसे दिक्कत है तो कुछ हमने भी अपने पॉइंट रखे उसमें भाई हम कैसे कर सकते हैं तो उस बात पे चर्चा हुई थी बस ये तीन बातें हुई हाँ बस ये तीन बातें हुई और मिघिलानी जी कुछ मिसपन क्या जगत राम जी कुछ आप ऐड करोगे साथियों के साथ किप आध्याप किए तो ये तो, तो, तो, <laughs> तो हम स्टाफ वाले भाई विचार कर आप भी आना पढ़ा है पैदावार बराबर आएगी ना आएगी कौन सी फसल ली जा तो उस कम जो बात आई उसमें सब तो पहले ने बोले जी आप पानी को है जमीन अच्छी है गर्मी घनी पड़ा है और ऑर्गेनिक कार्बन जो अपना वो उड़ी जा है वो क्यों रुकेगा एक तो ड्योले है मजबूत चिड़े चीए नाले में वो पानी कम से कम चालीजार पेट ज़्यादा ज़्यादा रोए मारू एरिया है दूसरा गेहूं छोड़ की जो मारू खेती है वह बराबर आ सके है तो ये दो तीन बात थी बाकी रूप में धन बता देंगे ये आखरी मेरे हाथ ला दिया अभी आना घबरा तो हम तो स्कूलों में कह सक अभी हाँ स्टाफ ने कह देंगे बड़का ने कह देंगे तो कन, वो तो कंधे रहेंगे भी समस्या है तू दे बेचनगा मारे कहे तो तो नहीं बना सकता किसानों को मैं सपोर्ट करूंगा में आदमी प्रभावित तब होगा ना जब कथनी करनी एक रहेगी तो पूरा खेत में नहीं दे पाओगे हमारा खेत में पाओगा घास फूस खड़िया पाओगा और कि में पाओगा हम तो मजदूरी भी ला जाए मान लिया तो सारा आदमी नहीं समझ पाओगा इस धन्यवाद